सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक बारह जीवन से मोह क्यों तीसरा प्रश्न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 सीधी सादी भाषा में काम चलाओ भाषा में तो तुम जाके केमिस्ट को दस रुपये नहीं दे सकोगे और ना डॉक्टर को पचास रुपये फीस चुका सकोगे समझो कि लिख दे कि अजवाइन का सत्त अब केमिस्ट तुमसे दस रुपये मांगे तो जूता निकाल लो अजवाइन का सत्त और दस रुपये दो पैसे की अजवाइन घरी निकाल लेंगे सत्त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 लेकिन खबर देती कि कभी ये राख बच्ची रही होगी अभी भी जल गया बसता है उसकी बगल में राख होके दीवाल से लगा हुआ है सिर्फ एक छाया रह गई दीवाल पर इस बच्ची ने क्या कसूर किया था ये तो कोई दूसरे महायुद्ध के लिए जिम्मेवार न थी हम हिरोशिमा और नागासाकी के हत्यारों को माफ नहीं कर पाए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 हाँ मेरी बात सुन लेते हो मेरी इस बगिया में गंध से पूरित पूरी तू जो तिर में लखते हो भीतर आश्रम के द्वार से बाहर हुए फिर वही कोल्हू का है बैल बन जाते हो फिर आंखों पे पट्टियां चढ़ा लेते हो मैं जो कह रहा हूं इसे हृदय में डूब जाने दो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 बात में बात छिपी है शब्दों के भीतर निशब्द छिपा है मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें सिर्फ मैंने जो जाना है उसमें साक्षीदार बना रहा हूं मेरी ज्योति में भागीदार बनो, मेरी सुगंध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 मैं नहीं कहता किसी और पर श्रद्धा करो मैं कहता हूं आत्मश्रद्धावान बनो क्योंकि आत्म श्रद्धा ही परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है आज इतना है